अब इस प्राकृतिक विद्ध विषय में लोक लोकान्तर विज्ञान विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचकलुतोपमा अलंकार है जैसे प्रकाश रहित पृथ्वी आदि पदार्थ सबका आच्छादन करते हैं वैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबका आच्छादन करता है जैसे भूमि पदार्थों को पृथ्वी धारण करती है वैसे ही सूर्य भूगोलों को धारण करता है अब विद विषय में राज्य प्राप्ति का साधन विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ वे निर्भय हैं जो अपने समान और प्राणियों को जानते हैं उन्हीं का राज्य बढ़ता है जो सतपुरुषों का ही प्रतिदिन संग करते हैं फिर विद्वानों के उपदेश से राज विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य आकाश में मेघ की उन्नति कर सबको सुखी करता है वैसे सज्जन पुरुष का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य सबको आनंदित करता है जैसे पुरुष विद्वान हो वैसे स्त्री भी हूं अब मित्र परत्व से विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सब प्राणियों में मित्र भाव से वर्तमान हैं वे सबको अभिवादन करने योग्य हों जो सबको उत्तम बोध को प्राप्त करते हैं वे अतीव उत्तम विद्या वाले होते हैं अब राज शिक्षा पर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सत्याचरण में श्रद्धा करने वाले सबके मित्र पक्षपात रहित सत्य का आचरण करते हुए जन सत्य का उपदेश करते हैं वैसे ही सभापति राजा प्रजाजनों में भरते पूर्वोक्त विषय को विशद करते हुए अगले मंत्र में कहा है भावार्थ पूर्व मंत्र में अति शीघ्रता से रक्षा चाहते हुए विद्वान बुद्धिमान जन शिक्षा करना रूप आदि यज्ञों से अपनी पूरी नगरी के पालने वाले राजा को समीप जाकर शिक्षा देते हैं यह जो विषय कहा था वहां यज्ञ से शीघ्रता का उपदेश करते हुए यज्ञोहि इस मंत्र का उपदेश करते हैं इस मंत्र में उपमा और वाचक लुपतोपमा अलंकार है जो सुख के बढ़ाने की इच्छा करें तो सब धर्म का आचरण करें और जो परोपकार करने की इच्छा करें तो सत्य का उपदेश करें अब साधारण जनों में बलाद विषय में विद्वानों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो बल को प्राप्त हो वह सज्जनों में शत्रु के समान न वरते सदा आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा जनों के उपदेश को स्वीकार करें इतर अधर्मात्मा के उपदेश को न स्वीकार करें भावार्थ किसी भद्र जन को अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए तथा औरों से कही हुई अपनी प्रशंसा सुनकर न आनंदित होना चाहिए अर्थात न हंसना चाहिए जैसे अपने से अपनी उन्नति चाही जावे वैसे औरों की उन्नति सदैव चाहनी चाहिए कि इस सुक्त में विद्वानों के विषय का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 173वां सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ अब 174वें सुक्त का आरंभ है उसमें आरंभ से राजकृत्य का वर्णन करते हैं भावार्थ जो राजा होना चाहे वह धार्मिक सतपुरुष विद्वान मंत्री जनों को अच्छे प्रकार रख के उनसे प्रजा जनों की पालना करावे जो ही सत्याचारी बलवान सज्जनों का संग करने वाला होता है वह राज्य को प्राप्त होता है फिर उसी विषय को सूर्य के दृष्टांत से कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राजा को चाहिए कि शत्रुओं के पुर नगर शरद आदि ऋतुओं में सुख देने वाले स्थान आदि वस्तु नष्ट कर शत्रुजन निवारने चाहिए और सूर्य मेघ जल से जैसे जगत की रक्षा करता है वैसे राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए अब राजा जंग शपथनिक परिभ्रमण करें और कला कौशल की सिद्ध के लिए अग्नि विद्या को जानें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सिंह अपने भिटे में बल से सबको रोकता ले जाता है वैसे राजा निज बल से अपने घर में लाभ प्राप्त के लिए प्रयत्न करें जिस अच्छे प्रकार प्रयोग किए अग्नि से यान शीघ्र जाते हैं उस अग्नि से सिद्ध किए हुए यान पर स्थिर होकर स्त्री पुरुष इधर-उधर से जावें आवें अब राज धर्म में संग्राम विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो अपने स्वभावानुकूल शूरवीर हों वे अपने अपने अधिकार में न्याय से वर्तकर शत्रुजनों को विशेष धर्म के अनुकूल अपनी महिमा का प्रकाश करावें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य प्रतापवान है वैसा प्रतापवान राजा अस्त्र और शस्त्रों के प्रहारों से संग्राम में शत्रुओं को जीतकर अपने राज्य को बढ़ावे भावारथ जो मित्र के समान बातचीत करते हुए दुष्ट प्रकृति चतुर सत्तजन सज्जनों को उद्वेग कराते उनको राजा समूल जैसे वे नष्ट हों वैसे मारे और न्यायासन पर बैठकर अच्छे प्रकार देख विचार अन्याय को निवृत्त करे भावार्थ शास्त्र जानने वाले स्वभावत शूद्र वर्ग के लिए शास्त्र की शिक्षा के साथ उत्तमान नाद की वृद्धि करने वाली भूमि को संपादन करावे और सत्यशील तथा दान की विचित्रता संपादन करने के लिए उत्तम मध्यम निकृष्ट दान व्यवहारों को सिद्ध करे और सब काल में संद्रामादि भूमियों में शत्रुओं का संहार कर अपने राज्य को बढ़ाता रहे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राजा जन संग्राम आदि भूमियों में ऐसे शूरता दिखलाने वाले कामों का आचरण करें जिनको देख के ही जिन्होंने पिछले शूरता से काम नहीं देखे वे नवीन दुष्ट प्रजाजन भयभीत हों अपប្រकारान्तर से राजधर्म विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे शरीरष्ठ बिजली रूप अग्नी नाड़ियों में ुधिर् को पहुचाती है और सूर्य मंडल जल को जगत में पहुंचाता है वैसे प्रजाओं में सुख को प्राप्त कराम और दुष्टों को कंपा महाअर्थ जो यम नियमों से युक्त नियत इंद्रिय वाले प्रजाजनों के रक्षक चोर यादि कर्मों को छोड़े हुए अपने राज्य में निवास करते हैं वे अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं इस मंत्र में राजजनों के कृत्यों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 174वां सुक्त और 17वां वर्ग पूरा हुआ अब 175वां सूक्त और 18वां वर्ग आरंभ है इसमें राज विषय को प्रकारांतर से कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे घोड़े दूध आदि पी घास खा बलवान और वेगवान होते हैं वैसे पथ्य औषधियों के सेवन करने वाले पुरुष आनंदित होते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि आप्त धर्मात्मा जनों का औषधि रस हमको प्राप्त हो ऐसी सदा चाहना करें अब राज विषय में सेनापति के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो सेनापति युद्ध में रथ आदि यान और योद्धाओं को ढंग से चलाने को जानते हैं वे आग जैसे काष्ठ को वैसे डाकुओं को भस्म कर सकते हैं अब राज धर्म विषय में सभापत के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो चक्रवर्ती राज्य करने की इच्छा करें वे डाकू और दुष्टाचारी मनुष्यों को निमार के न्याय को प्रवृत्त कराएं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य के समान तेजस्वी बिजली के समान पराक्रमी यशस्वी अत्यंत बलि जन विद्या विनय और धर्म का सेवन करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो ब्रह्मचर्य के साथ शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं से विद्या और शिक्षा पाकर औरों को देते हैं वे सुख से तृप्त होते हुए प्रशंसा को प्राप्त होते हैं और जो विरोध को छोड़ परस्पर उपदेश करते हैं वे विज्ञान बल और जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं इस सुक्त में राज व्यवहार के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 175वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ